आज तीन अक्टूबर 2013 गुरुवार का दिवस है हरिया्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम आधार कार्य का पर जो चर्चा कर रहे हैं उसी को जारी रखते हुए आधार आधारकारिता के उन कुछ सूत्रों को जो हमने पिछली बार देखे संक्षेप में देख के फिर हम आगे बढ़ते हैं हमने ये जो पिछली बार देखा था इति शक्ति चक्र यंत्र क्रीड़ा योगेन वाहय देव वो शुद्ध शुद्धप शक्ति महाचक्र नायक महाचक्रनायकपस्थ ये चार सूत्र एक साथ साथी में मय्य भाति विश्वम दर्पण इव निर्मले घटादीनी मत प्रसरती सर्व स्वप्न विचित्र अहम विश्व चरणादि स्वभाव इव देह सर्वस्मरा भाव भावस्वूप दृष्टा श्रोता घ्राता देर्जिप्यकर्ता सिद्धांता सिद्धांत आगम तर्कश चित्रान अहमें और ये जब अंतरात्मा में ये इस बात का बोध होता है कि मैं शुद्ध चेतन स्वरूप शिव हूं उस समय जो अनुभव होते हैं व्यक्ति को उसको इस तरह से अनुभव होते हैं कि ये समस्त सृष्टि मेरे शक्ति का प्रसार है और मैं उसका नायक या स्वामी हूं और उस शक्ति चक्र से मैं स्वयं क्रीड़ा कर रहा हूं खेल रहा हूं क्रीड़ा योग्यन वाहेन देव मैये वो भाति विश्व विश्वम दर्पण मुझ में ही विश्व प्रदर्शित है मेरे भीतर विश्व प्रदर्शन अभी तक हम क्या है सामान्य हमारी भावना क्या होती है कि मेरे बाहर विश्व है और ये भावना होती है कि मैये व भाती में ही सारा विश्व समाहित है जैसे कि एक दर्पण में उसके सामने रखी हुई वस्तुएं उसके साथ समाहित होती हैं उसी तरह से मुझ में सारा विश्व प्रदर्शित है मत्त प्रसरती सर्वम और मुझसे ही मत्त है ना मुझसे ही मुझसे ही सब प्रसरित होता है मुझसे ही निकल के सब कुछ प्रसरित होता है स्वप्न विचित्र में जैसे कि मैं जब सोता हूं तो मेरे स्वप्न जो आते हैं मुझे जो स्वप्न दिखाई देते हैं वो मेरा ही स्वरूप होता है क्योंकि स्वप्न में हमें जानते हैं कि हमारी चेतना वो सब बनाती है जैसे हमने शिवसूत्र में भी एक और पढ़ा था स्पन्न कार्यक्रम का में पढ़ा था कि स्वप्न की परिस्थिति में जो कुछ होता है एक स्वप्न में अगर जंगल में जा रहा हूं कार में बैठा हूं मेरे हाथ में कोई सामान है तो वो सामान भी मैं हूँ कार भी हूँ जंगल भी मैं हूँ और उसमें बैठने वाला मैं ही हूं है ना तो उसमें हमने इन सबका निर्माण किया सृष्टि की इन सब चीजों की तो स्वप्न में जिस तरह से मैं स्वप्न में जिस तरीके से अपने संसार की सृष्टि करता हूं वैसे जागृत अवस्था में भी ये सृष्टि मेरी अपना ही विकास है तो दृष्टा श्रोता घ्राता देहेंद्रिय वर्जितों अप्य करता आप ही अब मैं दृष्टा भी हूं मतलब देखने वाला भी मैं ही हूं श्रोता भी मैं हूं सूंघने वाला भी मैं हूं छूने वाला भी मैं हूं uhh. May May लेकिन मेरी कोई इंद्रिया नहीं कोई इंद्रिया मेरी है ही नहीं और मैं आ करता हूं कुछ भी मैं नहीं करता लेकिन उसके बावजूद भी मैं देखता हूं सुनता हूं सुनता हूं और समस्त इंद्रियों के द्वारा काम करता हूं जबकि मेरी कोई इंद्री नहीं है जैसे उपनिषदों में भी एक वाक्य आता है कि वो बिना पैरों के दौड़ता है और सबसे तेज से तेज दौड़ने वाले के भी पहले वहां पहुंच जाता है क्योंकि आप कहां जाओगे तो वहां पर अस्तित्व पहले से मौजूद है अस्तित्व के बाहर आप जा नहीं सकते और अस्तित्व का ही नाम शिव है अस्तित्व नाम ब्रह्म है तो अस्तित्व के भीतर ही आपका समस्त प्रसरण है और अस्तित्व में तुम कहीं भी जाओ अस्तित्व के बाहर तो जा नहीं सकते इसलिए वो बिना पैर के दौड़ता है वो बिना नाक के सुनता है, बिना आंख के देखता है बिना कान के सुनता है तो तो तो अपना नहीं, संसार अस्तित्व का ही नाम है ब्रह्मांड में जो कुछ है अस्तित्व का नाम है और हम उस अस्तित्व के बाहर जा नहीं सकते क्योंकि हमारा अस्तित्व उस संसार के अस्तित्व से अलग नहीं अलग। है ना ये ठीक वैसे ही है जैसे कि एक कार का पहिया है वो कार के साथ ही उसका अस्तित्व अगर अलग कर दो तो वो उस कार को देख ही नहीं सकता जैसे है क्योंकि वो एक यूनिट है ऐसे क्या है ब्रह्मांड एक यूनिट है इस ब्रह्मांड में कोई भी पार्ट सेपरेबल नहीं है कि इसको अलग कर दो क्योंकि उसको उठा अलग करने के लिए किसी दूसरे ब्रह्मांड में रखना पड़ेगा इसलिए उससे अलग करना संभव नहीं है और जो कुछ भी है ये मेरी ही चेतना का विकास है ये जब हमको भावना प्रबल होती है तब हमको समझ में आता है कि मैं बिना आपके भी देखता हूं क्योंकि मैं जहां तक अस्तित्व तो है जहां तक प्रसरण है इस ब्रह्मांड का मैं ही तो हूं मेरे सिवा कुछ और है ही नहीं और सिद्धांत आगम तर्क शास्त्र जो कुछ भी है ना जितने भी ये तो प्रतीक स्वरूप है सिद्धांत आगम तर्क लेकिन जितनी भी संरचनाएं हैं चाहे वो कोई लिटरेचर हो कोई किताबें हो संगीत हो चित्र हो एकांकी हो जितने भी जो कुछ भी रचनाएं हैं या कलाएं हैं वो सब कुछ मेरे ही द्वारा रची गई है क्योंकि चेतना ही रचती है आप अंतर मन में आत्मबल एक होता है जो आपको सतत प्रेरणा देता है जो आपको कुछ भी रचना करता है अब इसको गहराई से अगर हम सोचें तो हम समझता आप जैसे एक कविता लिखी किसने ने है ना तो उस कविता लिखने के क्रम को अगर आप गहराई से मंथन करें तो अंदर से एक आत्म प्रेरणा होती है वो प्रेरणा ही वो कविता का रूप लेती है एक अंतर प्रेरणा होती है वही एक संगीत का रूप लेती है एक अंतर प्रेरणा होती वही एक चित्र का रूप लेती है तो हर कला एक या हर क्रिएशन है ना इसका मतलब वही चेतना ही करता है वही चेतना ही समस्त क्रिएशन करती है समस्त रचना करती है समस्त सृष्टि करती है सृष्टि का संसार का निर्माण वही करती है चाहे वो इस तरह समझाने के लिए कि जिस तरीके से एक कविता है कहानी है संगीत है चित्र है उन सब की संरचना होती है, उसी तरीके से ये समस्त सृष्टि रचना मेरी अपनी ही की हुई रचना है और ये समस्त सृष्टि अहमैव विश्वरूप यह समस्त विश्वरूप मेरा ही स्वरूप है अहमैव विश्वरूप कर चरणाली स्वभाव युदेह जैसे कि मेरे इस शरीर में हाथ पैर को मैं अपना मानता हूं उसी तरह इन विश्व के समस्त रचना को भी मैं अपना शरीर ही मानता हूं तो इस तरह से ये जो चार सूत्र थे इन चार सूत्रों में उस योगी की अंतरात्मा का वर्णन है जो उसको किस तरह का अनुभव होता है कैसा बोध होता है जब उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि मेरे समस्त बंधन छुट गए और मुझे अपना वास्तविक स्वरूप का आभास हो गया अब इस तरह से जिसका द्वैत विकल्प गल जाता है गलिते द्वैत विकल्पे इत्थम द्वैत विकल्प के विकल्पे गलित प्रविलंगे मोहिनी माया जिसने इस तरह से उसका द्वैत विकल्प गल गया है जिसका मैंने द्वैत की भावना शांत हो गई है और अब उसको सब कुछ शिव स्वरूप दिखाई देने लगा वो प्रविलंघ्य अच्छे तरह से पार कर जाता है मोहिनी मायाम जो आपको भ्रम में डालने वाली माया है उसको अच्छे तरह से पार कर जाता है सलीले सलीलम, अब उस योगी की क्या स्थिति होती है कि जैसे आपने एक जल को जलाशय में डाल दिया एक लोटे का जल उठा के नर्मदा जी में डाल दिया अब उसके बाद में क्या उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी है उसकी वो जो आइडेंटिटी संक्षिप्त आइडेंटिटी थी कि लोटे का जल वो तो खत्म हो गई लेकिन अब उसकी आइडेंटिटी एक विशाल जलाशय की हो गई अने एक छोटी आइडेंटिटी छोड़ के वो महान आइडेंटिटी ग्रहण कर ली जैसे अपन कई बार उसका भी पढ़ चुके हैं कि एक घड़े के अंदर एक स्पेस है जिसको हम घटाकाश बोलेंगे लेकिन उस घटाकाश की सीमाएं हैं उस घटाकाश में सुगंधी हो सकती है दुर्गंध हो सकती है जल भरा हो सकता है धूल भरा हो सकता है अनाज भरा हो सकता है लेकिन जैसे ही हम उसको फोड़ते हैं वो घटाकाश महान आकाश में हो जाता अब उसकी आइडेंटिटी उस घटाकाश की तो समाप्त तो हो गई और उसकी आइडेंटिटी एक विशाल आकाश की हो गई महाकाश की आइडेंटिटी हो गई अब उस महाकाश में महाकाश को क्या फर्क पड़ता है कि अगर छोटी सी बदली आज अगर यहां पर महेश्वर के ऊपर आ गई एक छोटा सा बादल आ गया और हमारे घर पानी बरसा गया कहीं पर आंधी चली और आसमान में धूल उड़ गई क्या आसमान को कुछ फर्क पड़ता है आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ता उसी तरह महाकाश को इन सब चीजों से अब कोई संक्षिप्तता के जो भाव थे उससे जो फर्क पड़ा था अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम जब देह भाव में होते हैं तो हमको फर्क पड़ता है कि मेरा मित्र मुझसे नाराज हो गया मेरी पत्नी मर गई मेरे घर नुकसान हो गया मेरा मकान जल गया यह कब तक होगा जब तक कि हम देह भाव में है देह भाव, देह भाव में और देवभाव में जब होंगे तो हमको इन समस्त चीजों से फर्क पड़ेगा जैसे कि घटाकाश क्षेत्र है लेकिन जैसे महाकाश क्षेत्र होते हैं तो उस समय तुरंत हमको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे कि एक बादल से कोई पूरे आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे धूल उड़ने से कहीं एक, एक प्रदेश में आंधी उड़ चली तूफान भी आ गया तो भी उस महान आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता तो सलीले सलम क्षीर क्षीरम जैसे जल में जल विलीन हो गया तो पीड़ा की अनुभूति भी नहीं होगी होगी ना शारीरिक पीड़ा की अनुभूति होगी हो निश्चित होगी क्योंकि शरीर है तो वो इंद्रियां तो दर्द की अनुभूति लेके आपके अंदर तक जाएगी उस पीड़ा की अनुभूति होगी तो और ये पीड़ा की या सुख की दोनों अनुभूतियां तब तक होगी जब तक कि हमारा हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता प्रारब्ध का प्रारब्ध कर्म ऐसा है जिसको हम जैसे छूटने ये शरीर मिला है प्रारब्ध से और जब तक इस प्रारब्ध कर्म का हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता शरीर नहीं छूटेगा शरीर मिला है उसी लिए कि प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए एक विशिष्ट किस्म के प्रारब्ध कर्मों को लेके शरीर मिला है उस शरीर को वो कर्म तो भोगना ही पड़ेंगे तो उसको सहने की प्रबल क्षमता मिल जाएगी उसको तिथिक्षा बोलते हैं क्या होता है कि जब आप शांत मन से सब सह लेते हो हाँ। जो प्रारब्ध वश सुख या दुख मिलते हैं सुख को भी शांत मन से सहना मजाक नहीं है वो भी बड़ी बात है जब बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है आदमी उड़ने लगता है आसमान में कोई राजनीति के और किस्म का जो अधिकार मिल जाता है तो आदमी अहंकार से युक्त हो जाता है और जब दुख आता है तो भी वो बौखलाने लगता है तो ये बौखलाहट या अहंकार दोनों को शांत मन से सह लेता है उसको अहंकार नहीं आता बोखलाहट भी कम आती है इस तरह वो शांत मन से उनको सह लेता क्यों सह लेता है क्योंकि उसका सत्य जानता है कि मेरा अपने कर्मों का फल है और मैंने वो कर्म इस शरीर का की अहंता के साथ किए थे ये ध्यान रखना कर्मों का फल तभी मिलेगा जब हम कोई कर्म अपने शरीर के अहंता के साथ करेंगे कि ये मैंने किया जैसे मैंने किसी को सुख पहुंचाया तो मैं ये सहनता के साथ कि ये मेरे मेरे वजह से ये सुख मिला इसको अगर मैं नहीं देता तो यह बहुत दुखी है कई लोगों को कहते सुनागा मैं नहीं होता तो इसको यह हो जाता है ना वो हमारे शरीर के अहंता के साथ हम यहां करते हैं मैं नहीं होता तो भोग मर जाता है ना मैं नहीं होता इसको दिन्या? तो इसको कौन पालता है ना तो ये जब हम बोलते हैं वो हम अपनी अहंता के साथ करते हैं वो सत्कर्म भी किया है वो फिर भी अहंता के साथ तो उस सत्कर्म को भोगने के लिए भी एक शरीर मिलेगा और शरीर के साथ में आपको फिर नए नए कर्मों को भोगने का अवसर मिलेगा और नए नए कर्मों को करने का भी अवसर मिलेगा लेकिन जब आप कोई भावना शरीर के अहंता से हटके करते हो तो फिर जीते जी भी शरीर होते हुए भी आप ही शरीर से मुक्त हो क्योंकि शरीर की आपको वैसे ही कोई चिंता नहीं रहेगी जैसे कि आपको एक कमीज की चिंता नहीं अब पुराना है ठीक है यार फटेगा फटेगा दूसरा पहनेंगे वो नींद भी पहनेंगे तो वहां कोई खास दिक्कत नहीं है अब अपने को गर्मी का मौसम आ रहा बिना कमीज की भी चल जाएगा आपको चिंता मुक्त हो गए आपकी कमीज की जैसे चिंता नहीं होती वैसे ही शरीर की भी आप चिंता करना छोड़ दोगे उससे होने वाले दुख तो मिलेंगे और उसके होने वाला सुख भी मिलेंगे लेकिन उन सुख दुख के बीच में भी एक शांत मन बने रहोगे तो सलिले सलिलम जैसे जल में जल मिल गया खीरे क्षीरम दूध में दूध मिल गया है ना और ब्राह्मणी लई सिया इसी तरह योगी ब्रह्म में मिल जाता है जैसे दूध में दूध मिल गया पानी में पानी मिल गया उसी तरह से ब्रह्म में योगी मिल गया योगी ब्रह्म में, में मिल गया क्योंकि योगी भी ब्रह्म का छोटा स्वरूप है संक्षिप्त सीमित एडिशन जैसे कि घटाकाश महान आकाश का छोटा संस्करण है तो संस्करण को एक विशालता मिल गई वो संस्करण की बंधन टूट गए जैसे बंधन का है घट का घट टूटा वो बंधन टूटा वो लेकिन जब तक वो नी टूटे उस टूटने के पहले भी उस घटाकाश को आकाश की प्रेरणा मिल सकती है और वह जीवन मुक्त है वह जानता है कि मैं महान आकाश का ही हिस्सा हूं इस घट में बना और मुझे मालूम है कि घट टूटेगा कब तक रहेगा आ, ये घट टूटेगा क्योंकि ये अमर नहीं है ये एक कुमार का बनाया हुआ घट है ऐसे ही ये भी घट है हमारा ये भी टूटेगा गिरेगा और उसके साथ ही मेरी मुक्ति हो जाएगी लेकिन कब होगी मुक्ति शरीर छोड़ने से भी मुक्ति नहीं होगी अगर हम जीवन भर इस शरीर की अहंता को पाल रहे और शरीर बिना छोड़े भी मुक्ति हो जाएगी अगर हमारी शरीर इसके अहंता से मुक्ति हो जाएगी क्योंकि शरीर छोड़ते से फिर वो घटाकाश महाकाश में विलीन होना ही है इसलिए शरीर छोड़ना या ना छोड़ना कोई मायने नहीं रखता शरीर छोड़ो तो भी मुक्ति नहीं है अगर हम जीते जी मरने तक अहंता के साथ काम करते रहे और बिना छोड़े भी मुक्ति है अगर हम इस अहंता को छोड़ सके तो इसलिए दृष्टि बदलने की बात है विचार बदलने की बात है चिंतन मनन करने की बात है और जब हम कोई कार्य करते हैं उस समय उस भावना की प्रेरणा की बात है जिस भावना से हमें काम करते हैं हमारे कर, काम करने की भावना ये है कि मैं अपने मालिक का काम कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से आप उसमें बंधन में नहीं बनते तो जैसा अपन इसकी पहले भी अपन बात कर चुके हैं जैसे पोस्टमैन आया कोई चीज डिलीवर करके गया अब उसमें गिफ्ट भी हो सकती है या फिर जेल जाने का नोटिस भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है उसमें उसको पोस्टमैन को क्या लगेगा पाप? ने कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए को दुख दिया उसने शायद सुख दिया लेकिन उस सुख दुख का जिम्मेदार वो नहीं है सुख दुख का जिम्मेदार आप स्वयं हो अपने कर्म अपना अच्छा कर्म किया और पुरस्कार आ रहा है और पोस्टमैन लेके आ रहा है तो पोस्टमैन क्या करे उसको क्या लेना देना है कि तुमको पुरस्कार मिल गया तुमने कुछ बुरा काम किया उधर से कचहरी से नोटिस आया तुम्हारे पास की वो हाजिर हो जाओ तो उसमें भी तुम्हारा खिल क्या करना तुमने जो किया उसका फल बुक उसमें उस पोस्टमैन का क्या लेना देना है अच्छा क्या पोस्ट में इस भावना से आपके हाथ में दे रहा है कि अच्छा इसको बढ़िया हाँ दिया मैंने नोटिस नहीं उसको कुछ नहीं मालूम इस लिफापे हाँ में क्या उसको कह लेना देना और कोई पुरस्कार भी लेके आया कोई गिफ्ट की पैकेट भी लेके आया तो भी देने के बाद उसका काम खेले दस्तखत करा के जाने का उसको कह ले तो जिस तरीके से वो कार्य करता है निरपेक्ष भाव से निर्लिप्त तो होकर बिना इस भावना के कि मैं कर रहा हूं तो ही उसको कर्मफल से मुक्त इसके अपन सबसे अच्छा उदाहरण कब पड़ चुके हैं उसमें कि गीता में जब कृष्ण जी उसको कहते कि तू युद्ध कर और अर्जुन कहता है कि मैं नहीं करूं काका मामा बाबा फूफा सब तो सामने खड़े हैं ससुर सामने खड़े हैं गुरु सामने खड़े हैं दुर्नाचार्य खड़े हैं मैं इनके सामने कैसे युद्ध करूं और उसी समय जब उनको वो कहता है कि नहीं तू खड़े हो और युद्ध कर तो अपन ये भी कई बार बात कर चुके कि इसमें आक्षेप आता कृष्ण पर क्या तुमने वो तो बेचारा संन्यास लेने जा रहा था उसमें फोखड़ झगड़े करवाए उन्होंने झगड़ा नहीं करवाया उसका संन्यास फलीभूत नहीं होता अगर वो चला भी जाता अर्जुन तो उसका सन्यास फलीभूत नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि उसका देह नहीं निकला था अभी अपन ने बात करी देह देहभाव के गले बिघर सन्यास भी फलीभूत नहीं होगा तुम सन्यास में चले जाओ लेकिन तुम सन्यास का आधार क्या है मालूम कि मैं अपने काका को नहीं मारता गुरु को नहीं मार सकता चाचा को नहीं मार सकता ससुर को नहीं मार सकता देवभाव क्योंकि ये मेरे चाचा चाचा किसके इस शरीर के गुरु किसके शरीर के ससुर किसके शरीर के तो इस शरीर के रिश्तों को मैं नहीं मार सकता इसलिए सन्यास ले रहा हूं इसलिए सन्यास कैसे मजबूत होगा तुम्हारा क्योंकि तुम्हारा देवभाव गला ही नहीं है और तुम सन्यास लेने की बात कर रहे हो बोलता कि इससे तो मेरे को वृक्षावृत्ति करके रह लूंगा मैं उसने यही बोला था गीता में इससे तो वृक्षावृत्ति करके ले लूंगा इन सब लोगों को मार के मेरे को क्या मिलेगा क्योंकि मेरे काका बाबा चाचा ससुर सब तो सामने खड़े और इन लोगों को मार के मेरे को क्या मिले क्यों युद्ध करूं मैं और इसलिए हताश होकर जमीन पर बैठ गया था वो तब उन्होंने कहा तो युद्ध कर इसलिए बोला था कि यानी कि उनको युद्ध करवाने में मजा आ रहा था उन्होंने ये बोला था कि जब तक तेरा देह भाव है सन्यास भी फलीभूत नहीं होगा और तू यहां पर रह, तेरे कीर्ति किसमें है अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में यह तेरी ड्यूटी है तेरे को क्षत्रिय जन्म मिला है तो अब तो वो करते वक्त अगर सामने को राक्षस आता तो मारता कि नहीं मारता ही है ना कोई आता ही आएगा तो क्या करेगा अपने मातृभूमि की रक्षा करेगा या करेगा तो इनको सिर्फ तू तो आत ही समझ ना ये तेरे काके हैं ना मामा है ना बाबा है ना कोई है क्यों? कि ये तो समस्त आत्म स्वरूप है ये ये अपने आप ही मरे हुए हैं ये तो मरने वाले हैं निमित्त तो तेरे को बनना है क्यों बनना है क्योंकि तू तेरी ड्यूटी करते तो जो सामने आता है उसको हटा तेरे को मातृभूमि की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी है जो सामने आता हो उसको हटा चाहे वो काका मामा बाबा हो चाहे कोई राक्षस या हो दूसरा जो भी हो लेकिन कब हो सकता है तेरा देह भाव गलेगा तब जब तक देह भाव है तब तक तू काका मामा बाबा करेगा और जिस वक्त तो देह भाव गल जाएगा उस समय तेरा कोई रिश्तेदार नहीं तो जब वहां कोई रिश्तेदार नहीं तो उस परिस्थिति में तुझे कोई पाप नहीं लगेगा और तेरा जो भी कार्य करेगा वो बंधन कार्य नहीं होगा क्योंकि आपको जैसे ही ज्ञान का आविर्भाव होता है हृदय में जब अपने आपको चेतना समझने लगते हो और शरीर अपना नहीं मानते तो शरीर के रिश्तेदार तो अपने आप अपना नहीं मानेंगे शरीर अपना मानोगे तब तक तो शरीर के रिश्तेदार शरीर के रिश्तेदार हैं जब आपका शरीर ही अपना नहीं तो रिश्तेदार क्या अपने? फिर कैसे मामा और ससुर और बाबा काका का। तो उस परिस्थिति में तुम उनको भी चेतना मानोगे और मानोगे कि मेरी जो अपनी ड्यूटी है वो मैं कर रहा हूं उस ड्यूटी के अंदर जो भी सामने आता है और अगर उसको नष्ट करना जरूरी तो उसको नष्ट करूंगा इस तरह से देवभाव को त्याग कर जब युद्ध भी करोगा तो युद्ध भी पुण्य का कार्य हो जाएगा लेकिन अगर आप देवभाव रखते हुए संन्यास कर लेने जाओगे तो संन्यास भी तुमको मुक्त नहीं कर सकते बहुत अच्छी बात होती है उस बात का इंटरप्रिटेशन कई बार हम लोग गलत कर लेते हैं ये इंटरप्रिटेशन हो जाता है कि कृष्ण ने झगड़ा करवाया वो तो संन्यास ले रहा था वो सन्यास किसी काम का नहीं था जो वो सन्यास तभी फलीभूत होगा जब उसका देह भाव गलेगा तो इसी इतम द्वि विकल्पे गलित प्रबलंग मोहिनी मायम सलिले सलिलम क्षीर क्षीरम ब्राह्मणी लिया और उसमें योगी ब्रह्म में उसी तरह लीन हो जाता है तो उसकी अगर किसी को तो िटी नहीं देखो रिस्पांसिबिलिटी कैसा है देखो एक बात बताओ आप ध्यान से समझो आप जेल हो है ना अब आपके हाथ में है किसने चोरी करी आप उसने तर्क दिया मैंने नहीं करी एक ने तर्क दिया तुमने करी अब तुम्हारे हाथ में उसको छोड़ दें यार जेल कैसे कर देते ठीक हाथ में आपके अब आप, आप अपना कर्तव्य करते वक्त जो साक्ष के आधार पर एक निष्पक्ष निर्णय लेते हो कि नहीं इसने चोरी करी इसको जेल में डाल तो क्या आपको पाप लगेगा नहीं लगेगा जज को क्यों पाप लगेगा चाहे उसने कोड़े मारने की सजा दे या जो भी कानून में लिखा है सजा दे उसको सजा देने वक्त क्या पाप लगेगा नहीं लगेगा छोड़ते वक्त तो पाप लगे क्या वो भी नहीं लगेगा क्योंकि अगर मान लो ये आता है साक्ष्य के अनुसार की भाई इसको छोड़ देना चाहिए इसका प्रमाण नहीं मिलता है पूरा इसकी चोरी का तो छोड़ देगा तो उसको भी पाप नहीं लगेगा लेकिन अगर वो सोचेगा ये सामने वाला ये मेरा रिश्तेदार है तो उसको छोड़ दूं अच्छा इसने कल मेरे को गाली दी थी है ना आए अच्छा फंसा मेरी कोर्ट में इसको सजा दे दूं तो लगेगा कि नहीं लगेगा पाप लगेगा छोड़ने में भी पाप लगेगा सजा देने में भी पाप लगेगा क्योंकि उसने देह भाव से कार्य किया अब समझ में आई ना आपको बात दोनों बात फरक कि जब हम अपने कर्तव्य के नाते कार्य करते हैं बिना इस बात के सोचे समझे कि ये कौन है या हम क्यों कर रहे हैं जज कभी नहीं सोचेगा कि ये बड़ा आदमी है इज्जतदार आदमी है वो साक्ष को देखेगा और उसके अनुसार उसका निर्णय लेगा ले लेकिन चलो मान लो जज साहब ने पैसे खा लिए है ना और तो फिर लगेगा कि नहीं क्योंकि उसको एक तरफ निर्णय देना उसको तय हो गया कि अभी निर्णय वो इस दिशा में देगा तो क्या उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा लगेगा क्यों क्यों लगेगा क्योंकि तो उसने अब देह भाव से निर्णय लिया मेरे ख्याल में बहुत क्लियर बात हो जाती है कि जब हम जिम्मेदारी कोई तो लेगा लेकिन जो जिम्मेदारी लेने की जरूरत ही नहीं है पोस्टमैन आपको देखे जाए एक नोटिस जिसमें मृत्यु की सूचना है कोई बहुत आपके प्रियमित्र की तो क्या उसको पाप लगेगा नहीं लगेगा लेकिन वो सोचेगा आज इसको अच्छे बार बजाते जैन साहब की जबरदस्ती की उसे चिट्ठी बनाकर झूठी लेके आए तो लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा तो क्यों कि वो जिस भावना से काम करेगा उसके अनुकूल पाप पुण्य का निर्णय होगा, है ना लेकिन पाप पुण्य दोनों से बच के जो बीच की सकड़ी गली निकल जाती है वो है आध्यात्म जो न तो पाप को स्वीकार करती है, न पुण्य को स्वीकार करती पुण्य में तब लगता है जब हम देवभाव से काम करते मैंने गरीबों में कम्बल बांटे है ना मैंने गरीब लोगों को अन्न दिया मैंने इतने लोगों को पढ़ने के लिए किताबें दी तो ये भाव देह भाव से किया गया कार्य है लेकिन आपने प्रेम भाव से किया गया कार्य कार्य कि नहीं चलो बहुत आनंद आएगा सब जने मिलकर किताबें पढ़ो देखो मेरे को बहुत सारी है है ना कि चलो मेरे पास 10-20 कंबल पढ़े सब जने ओढ़ो मोहब्बत से दिया उसने है ना उसके पीछे उसका यह नहीं है रहा वो तो करते ऊपर वाला ने मेरे को तो दस कंबल एक्स्ट्रा दिया इसलिए शायद किसी और को काम के लिए दिए तो मेरे पास आते कहां दस एक्स्ट्रा है कंबल सिर्फ इसलिए कि किसी के काम में आ जाएंगे तो इस भाव से दिया हुआ या इस भाव से किया हुआ कार्य आपके लिए बंधन कारक नहीं होता तो इसलिए कहते हैं कि एक बहुत सी सकड़ी सी फर्क है छोटा सा फर्क है लेकिन जिसको समझ में आ जाएगा उसके लिए महान फर्क है जमीन आसमान का फर्क है आपको सामने वाला क्या देखेगा मालूम दूर से कि चंद्रशेखर भाई ने कंबल बांटे लेकिन तुम्हारे अंदर बैठ के उसको क्या मालूम कि किस भावना से बांटे आपने कंबल बांटे कि चंद्रभूषण ने कंबल बांटे तो उन्होंने कहा दस कंबल बांटे तो कुछ लोग बहुत तारीफ करेंगे तुम्हें यार देखो गरीबों में कंबल बांटे देखो कौन करता है ना कुछ लोग उसी वो करेंगे रहे बहुत घमंड आ गया उसको दिखा रहा है सारे संसारों दिखाने के वास्ते कंबल बांटे लेकिन असले तो खुद सिर्फ तुम्हें जानते हो कि तुमने किस भावना से करा सचमुच में अगर तुमने उस मोहब्बत की भावना से करा है तो तुम महान हो क्योंकि बीच के रस्ते से निकल गए कुछ लेना देना नहीं एक्स्ट्रा कंबल पड़े ले जाओ तुम तुम्हारी ठंड उठ जाएगी मेरे क्या ले देना है ना ये तुम अगर ये भावना से भी करते हो कि मैं फोटो खिंचाऊंगा इसकी नई दुनिया में छुपाऊंगा लोग मेरा को फिर सामाजिक स्तर पर मेरी तारीफ होगी और साथ ही साथ मेरे को समाज में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो निश्चित देह भाव से क्या क्या श्रेय और प्रेय का जो है बस वो श्रेय आप श्रेय लेने जा रहे हो तो निश्चित रूप से आपको पाप को भागी बनना ही है क्योंकि जिस भी परिस्थिति आपने देह भाव को स्वीकार किया आ, वहां तो पर आप अपना कर्म फल को और इसी का नाम है कार्ममल अब कार्ममल को बहुत अच्छे तरह समझ ले यहां पे अपन कि जब भी देह भाव से कोई काम करते हैं तो वो फल का जनक हो जाता है उसका नाम है अमल और जब हम देह भाव से हटके कोई कार्य करते हैं तो हम अमल के आधीन नहीं होते अमल की एक ही परिभाषा है कि जब देह भाव से कोई काम करते हैं तो उस काम का जो हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है और वही प्रभाव हमारे कर्म फल का जनक होता है मन पर जो प्रभाव पड़ता है एक बीज बो जाता है कि हमने शुभ काम किया या हमने अगर गलत काम किया तो हमने गलत काम किया और वही हमारे लिए अच्छे या बुरे कर्मों के फल लेकर उस या अगले जन्म में आता है या कई जन्मों के बाद आता है। क्योंकि वो कर्म एक ऐसा बीज है जो अक्षय बीज बोलता जो कभी भी मरता नहीं है उसको मारने का एक ही तरीका है वह है ज्ञान की अग्नि ज्ञान की अग्नि न केवल आपके कई जन्मों के पापों को नष्ट कर देगी क्यों कि उस कमश बीजों को नष्ट कर देती कलमश बीज हंत्रिम बोलते ज्ञान जो है कलमश बीज हंत्रिम कलमश का मतलब है पाप बीज है ना उसका बीज जो आगे जाके फल देने वाला है वो खत्म कर ही नहीं सकते अन्यथा आप उसको और अंतरिम का मतलब नाश करने वाला तो पाप के बीज का नाश करने वाला अगर कुछ है तो वह ज्ञान अभी इसके आगे आने वाली बहुत अच्छी आई है अभी कर्म फलम शुभ शुबा शुभ मिथ्या ज्ञानन संगमा देव विष्मो ही संग दोष तस्कर योगो अपे तस्कर ऐसी आप जब कहते हैं कि जब इतनी शुद्ध है अंदर हमारी चेतना जो शिव स्वरूप है जिसका सब कुछ विस्तार है तो फिर ये कभी हमको रोती सी कभी उदास कभी अपराधी के रूप में क्यों दिखाई देती है तो सचमुच में हम जब तक इस शरीर का संग करते संग दोष है जैसे कि उदाहरण दिया है कि जब आप कोई चोरों के साथ में घूमोगे रोज तो आपको भी लोग चोरी कहेंगे। अगर पांच चोर हैं और उसमें छठे आप उनके दोस्त हो आप चोरी नहीं करते पर आप उनके साथ में हो तो लोग आपको क्या बोलेंगे अरे ये भी वही है यार वो सब एक ही थेली के छटे बट्टे सब वो छह ही एक जैसे घुमा करते हैं साथ में भले उसमें से एक जना चोरी नहीं करता वो तो पांच करते हैं तो संग दोष होगा शरीर के संग हमारा चेतनात्मा जब तक ही शरीर को संग मानेगी तब तक उस शरीर से किए गए कर्म हमारे लिए बंधनकारी हैं। जिस वक्त हम इस शरीर के संग को नहीं मानते उस समय हमारे समस्त बंधन समाप्त हो जाते हैं इत्थम तत्व समूह है भावनाया शिव महत्व याते कह शोक को मोह सर्व ब्रह्मावलोक अब जब वो सबको ब्रह्म रूप में देखता है और जितने तत्व समूह है अग्नि हो आकाश हो जल हो या मेरी अपनी इंद्रिया हो या मेरा अपना शरीर हो मेरा मन बुद्धि अहंकार हो जितने तत्व हैं उन सबको वो शिवमय ही देखता है कि शिव ने ही ये अलग अलग रंग बना बना बनाकर रखे ये कान नाक हाथ पांव से शरीर ये संसार ये आसमान ये समय ये सितारे ये सूर्य चंद्र सब कुछ शिवमय देखता है तो उस व्यक्ति को कह शो कौन सी बात का दुख होगा को मोह किस चीज से मोह होगा है ना और सरव, सर्व सर्व ब्रह्मां के जिसमें जो व्यक्ति सब कुछ ब्रह्म की तरह देखता है उसको शोक कैसे हो सकता है संभव ही नहीं है इंपॉसिबल है शोक तब होता है कि जब आपकी चाही गई वस्तु आपको न मिले आपसे दूर चली जाए तो शोक होगा कि मेरे पास पैसे थे वो किसी ने ले लिए, मेरा मकान था किसी ने हड़प लिया तो शोक सैकड़ों स्वरूप है शोक लेकिन तभी होगा जब आपकी द्वैध भावना नहीं गली जैसे ये द्वैत भावना गलेगी अंदर से एक अखंड स्रोत निकल जाता है आनंद का क्योंकि वो हमारा सच्चा स्वरूप है वास्तविक स्वरूप है शोक जो है तब तक होगा जब तक मोह है और वो मोह कैसा मोह ये मेरा तो निश्चित रूप से कुछ और है जो पराया तभी तो यह मेरा अगर यह मेरा मकान है मतलब बाकी के मेरे नहीं है तभी तो यह मेरा है अन्यथा वो मेरा कैसा तो जब कोई मेरा पराया नहीं है तो फिर मेरा कैसा इसलिए मोह होने का कोई प्रश्न नहीं उठता मोह तभी होगा जब मेरी एक सीमितता में अहंता होगी ये गांव मेरा है ये घर मेरा है यह मोहल्ला मेरा है ये लोग मेरे हैं सीमितता में जब तक अहंता होगी तब तक मोह होगा और मोह होगा तो निश्चित रूप से शोक भी होगा क्योंकि क्यों वो मोहित वस्तु जिससे आप मोह रखते हैं, अहंता रखते हैं, मोह होता है। उससे होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं जैसे मकान है टूट गया मेरा दोस्त मर गया है ना मेरे घरवाली चली गई कुछ भी जो हम अपने जिन पर हम अपनी अहंता रखते हैं उन चीजों में होने वाले परिवर्तन हमको शोक में डाल देते तो मोह ही शोक का कारण है तो उसको कैसा शौक और कैसा मोह क्योंकि उसने सबको ब्रह्मा वाला कैद करता है ना सबको ब्रह्मा के रूप में देखता है और ये जो लिखा कर्मफलम शुभ अशुभ हम मिथ्या ज्ञाने संगमा देव शरीर के साथ जो हमारा झूठा तालमेल हमने बना लिया है उसकी वजह से संग दोष से हमको कर्मफल भी मिलता है क्योंकि जब तक हम उसको कार्य को उस तरह से करते हैं कि यह हमारा किया हुआ कार्य है उस तो असंग दोष के कारण हमको कर्मफल मिलता है और इसी का नाम कार्ममल है लोग व्यवहार करताम यह विद्या उपासते मोड़ा आपने देखा होगा कि लोग मानता मानते कैसे कि हे भगवान मुझे ये दे लड़के की नौकरी लगा दे मेरी बीमारी ठीक कर दे और मेरी उधारी चुकवा दे इस तरह से हमको ढेर तरह की बातें बडे अच्छी अच्छी बातें आने वाली अभी आने वाले श्लोक बड़े सुंदर हैं इसमें तो लोक व्यवहार करता में यहां विद्यापु मुपापस्ते मूड़ा है ना ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो कि अविद्या की उपासना करते हैं। उन चीजों को मांगते हैं जो परमार्थ नहीं है अर्थ को मांगते हैं परमार्थ को नहीं मांगते जैसे किसी एक संत ने बोला था कि ध्रुव है ना बोले उसने जीवन में कितनी बड़ी गलती करी आपने कहानी बचपन में पढ़ी होगी ध्रुव की कि पिताजी से नाराज होकर जंगल में चला गया वो जंगल में जाके उसने खूब तपस्या करी फिर एक पेड़ पकड़ एक पेड़ पकड़े तपस्या करी और फिर उसके बाद में साक्षात विष्णु दर्शन दिए है ना अब उसने शरीर अहंता के साथ में क्रोधवश उसने तपस्या करी थी उसका क्रोध क्या था कि मेरे पिता भेदभाव करते हैं, मेरे को राजा बनाने के बजाय मेरे भाई को राजा बना उन्होंने इतनी कठोर तपस्या करी और बोला कि नहीं मेरे को वो पद दो जिस संसार में किसी के पास को तो ध्रुव तारा बना दिया उसको ध्रुव का मतलब होता केंद्रीय केंद्री तारा जिसके आसपास समस्त नक्षत्र मंडल घूमता तो वो केंद्रीय नक्षत्रों का राजा बना दिया उसको ध्रुव तारे तथास्तु करके वो अंतर्ध्यान हो गए और जैसे ही उसको तथास्तु किया अगले ही क्षण ध्रुव पश्चात आपसे भर गए मैंने क्या मांग लिया क्योंकि जैसे ही उसने मांगा उसका अहंकार तो शांत तो हो गया कि चलो मेरे को तो वो मिल गया जो मेरे को इससे बड़ी चीज कोई मिल नहीं सकती थी लेकिन क्या मूर्खता करी मैंने क्या मांग लिया वो बताते हैं कि ध्रुव आज तक पछताते हैं कि मैंने क्या मांग लिया क्योंकि उसने जो कुछ मांगा वो क्या अखंड था नित्य था क्या वो परमार्थ था नहीं निश्चित परमार्थ नहीं उसने परमार्थ नहीं मांगा उसने अर्थ मांग लिया उसने एक ऐसी चीज मांग ली जो नष्ट प्रिय थी नष्ट होने वाली थी इसलिए ध्रुव का नाम कहीं इतिहास में उतना बड़ा नहीं जितना नचिकेता ध्रुव ने खूब तपस्या की लेकिन वो तपस्या व्यर्थ गई उसकी क्यों व्यर्थ गई कि उसने वो चीज मांग ली जो नष्ट होने वाली थी वो चीज मांग ली जो आने वाले समय में नहीं रहेगी चलो ध्रुव दाना खूब बने दुनिया का बन हो सकता है वो रहे कितने अरबों बरस तक फिर फिर भी तो नष्ट हो जाएगा इस तरह उसने तत्ण उसको पश्चात आपको कि मैंने परमार्थ मांगना था मैंने अर्थ मांग लिया परमार्थ नहीं मांगा और यह सत्य है यह उस पुराणों में भी लिखा है कि उद्रुव ने तक्षण उसको पश्चाताप हुआ उसने जैसे ही तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान में देव उसी समय उसको पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या मांग लिया मैंने परमार्थ मांगना था और मैंने अर्थ मांग लिया क्रोधवश मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी उस क्रोध और अहंकार की वजह से मेरी बुद्धि फिर गई थी वो काम ही नहीं कर रही थी अन्यथा अगर मेरी बुद्धि उस वक्त काम करती क्योंकि उसने कठोर तपस्या तो मात्र क्रोध वॉश करी थी तो अगर सचमुच में कोई चीज है कोई मांगने लाया कि तो वो है परमार्थ कि मेरे को ज्ञान दे दे मेरे को बोध दे दे अगर मांग नहीं है तो ये मांगे ईश्वर से कि ईश्वर मुझे बोध दे दे मुझे ज्ञान दे दे मेरे प्राप्त कर्मों को सहने की क्षमता दे दे प्राप्त कर्म के जो फल मुझे मिल, मिल रहे हैं उनको सहने की क्षमता दे दे और मुझसे मेरे शरीर से अच्छे बुरे आप कोई कर्म नहीं हूं मैं तेरी शरण हूं वास्तव में शरणागत भक्ति भाव भी जो है वो उस तरह का हो सकता है ज्ञान मार्गी जब हम उससे उसकी मोहब्बत मांगे और कुछ भी नहीं मांगे जिसका उदाहरण हमारे सामने है कि हमारे जो देवी शंकर बाबा थे, अपने जो गुरुदेव है हिंदुओं उनके गुरुदेव उनको साक्षात देवी ने दर्शन दिया था उन्होंने तीन साल तक कठोर तपस्या की थी बिना कुछ खाए पिए मात्र उन्होंने जो बिना मांगे मिल जाता था उसको लेके अन्यथा नर्मदा का जल पीते रहते थे नेमा और में तपस्या जब मां दर्शन दिए तो उन्होंने पूछा बस तुझे जो चाहिए मांग ले समस्त ऐश्वर्य तेरे लिए हाजिर है संसार का कोई भी ऐश्वर्य मांग ले तेरे और उस झांके मैं सब कुछ दिखाई दे रहा था स्वर्णचित थाल थे समस्त वैभव समस्त सहचर्या लेकिन उन्होंने एक ही बात की मां तेरा वैभव समेट ले इसके लिए मैंने तेरी प्रार्थना नहीं की तेरे स्नेह के लिए उसे तो प्रार्थना की तेरे प्रेम के लिए प्रार्थना करी बस तेरा अनुग्रह मुझे दे दे। उन्होंने एक ही चीज मांगी कि तेरा अनुग्रह मुझे दे दे, तेरी कृपा मुझ पर। तो जब हम परमार्थ मांगते हैं तो मांगते हैं ईश्वर का मोहब्बत ईश्वर की प्यार है ईश्वर का अनुग्रह और जब हम अर्थ मांगते हैं तो फिर उसका कोई अंत नहीं है हम परिधि मांगेंगे तो कितनी भी बड़ी परिधि मांग लेंगे उसका कोई अंत नहीं उसके बड़ी परिधियां फिर भी उपलब्ध नहीं केंद्र मांगेंगे तो समस्त परिधियों के स्वामी हो जाएंगे इसलिए केंद्र मांगो परिधिया मत मांगो हम ये वही बात कह रहे हैं कि लोक व्यवहार करता हम यह यहां विद्या उपासते मोड़ा, आप विद्या की उपासना करते मुझे ये दे दे मुझे वो दे दे ये कर दे लेकिन हम ईश्वर को कभी यह कहते हैं कि है ईश्वर तेरी मोहब्बत दे दे तू मेरे को तेरे पास बुला ले अरे हम मर जाएंगे ऐसा बोल देंगे तो है ना कि तेरे पास बुला ले तो, ना, है ना इसे डरते जबकि सचमुच तो वही है कि मुझे तेरे पास बुला ले तू मेरे पास आ जाए अगर मुझे तेरे पास नहीं मिला तू मेरे पास आ जाए तेरी मोहब्बत दे दे तेरे तेरी कृपा दे दे तेरा अनुग्रह दे दे हम इसके बनिस्बत मांगने लगते हैं ये दे दे वो दे दे दुकान चला दे फलाना कर दे लड़के का ब्याह कर दे बीमार उसको सुधार दे ये घाटा पूरा कर दे फैक्ट्री नहीं चल रही तो चलवा दे लेकिन इस सबको चलाने के बाद क्या वो चीज अच्छे रहेगी जैसे ध्रुव पश्चाताप हुआ था उस बात को अगर हम हृदय रदे में हृदयंगम करें तो सचमुच गहराई से सोचने पर कितना भी बड़ा पद मांग लें कितनी भी बड़ी वस्तु मांग लें कितने भी हजारों लाखों अरबों साल के लिए कुछ विशिष्ट पद मांग लें उसके बावजूद भी हृदय में एक पश्चाताप का भाग रहा कि मैंने क्या मांग लिया क्योंकि परमार्थ मांगना था तो अर्थ मांग लिया परमार्थ लेना था जो अर्थ ले लिया तो ते यांती जन्म मृत्यु धर्म अधर्म अरगलाबद्ध वो लोग जो कुछ ना कुछ ईश्वर से अविद्या मांगते रहते हैं वो लोग ते यां जन्म मृत्यु वो जन्म मृत्यु के बंधन में पड़े रहते हैं धर्म अधर्म अरगलाबद्ध अरगला का मतलब होता है हेकड़ी लगी होती है ना दरवाजे में चिटकनी है हेकड़ी पुराने जमाने वो हेकड़ी लगी रहती थी आजकल चिटकनी लगी थी उसको अरगला बोलते हैं तो मतलब उनकी मुक्ति वैसी अटक जाती है जैसे दरवाजे में चिटकने अटक जाती है उनकी मुक्ति का रास्ता बंद हो जाता है दरवाजे में चिटकने लग जाते हैं ना उनके मुक्ति का रास्ता बंद हो जाता है और वो जन्म मृत्यु में गोल गोल घूमते रहते अगर हम ईश्वर से वो मांगते हैं जो अर्थ है तो फिर जन्म मृत्यु के संसार में गोल गोल घूमेंगे अगर हम उससे परमार्थ मांगते हैं तो ही हमारी मुक्ति संभव है परमात्मा मांगने के लिए वस्तु नहीं मांगी जाती बल्कि मोहब्बत मांगी जाती प्यार मांगा जाता है। उसका अनुग्रह मांगा जाता है तो अज्ञान काल निश्चितम अब वही बात अभी आ रही जो अपन ने थोड़ी देर पहले कही अज्ञान काल निश्चितम अज्ञान के समय जब हमको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था निश्चित मैंने एकत्रित की हुई अज्ञान के समय में हमने जो कुछ एकत्रित किया था धर्म अधर्मात्मकम तो कर्मापी धर्म अधर्म रूप जो कर्मों को हमने अपने झोले में इकट्ठा करा था जैसे हमको ज्ञान नहीं था और हम जवान थे अधेड़ थे या जिस भी उम्र में थे आज के पहले जब तक हमको गर्व ये समझ में नहीं आई थी, थी बात तो हमने अपने झोले में बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा था कुछ अच्छे कर्म इकट्ठे कर रखे थे तो कुछ पाप कर्मों भी इकट्ठे कर रखे थे तो अज्ञान काल निचितम अज्ञान काल में इकट्ठे किए हुए धर्मा धर्मात्मकम तो कर्मापी कई कर्म जो धर्म अधर्म स्वरूप है चिर संचितमय तूलम ये वैसे ही हैं जैसे कि लंबे समय तक कोई कपास इकट्ठा करता चला जाए चिर संचित में हूं तूल अमतूल यानी कपास नश्यति विज्ञान दीप्ति वशात जिस तरीके से चिर संचित किया हुआ कपास कितना भी बड़ा विशाल भंडार हो एक अग्नि की चिंगारी से पूरा नष्ट हो सकता है वैसे ही ज्ञान की चिंगारी से समस्त तो तुम्हारे कर्म जो तुमने लंबे समय से अच्छे और बुरे कर्मों के रूप में इकट्ठे कर रखें जिनके फल अभी मिलना बाकी है उन समस्त कर्मों को आप तुरंत क्षण भर में नष्ट कर सकते हो कि अग्नि के बल से है ना कौन सी अग्नि ज्ञान की अग्नि सिवाय इसके कोई तरीका नहीं है आप उन कर्मों के बीजों को नष्ट कर दो क्योंकि वो तो आगे आएंगे और फल देंगे ही देंगे क्योंकि तुमने ही बोए हैं मिलेंगे ही मिलेंगे लेकिन फिर भी एक मौका है और कब जब हम इंसान बने क्योंकि कर्मो फल भोगने के लिए आप कल जाके छिपकली बन सकते हो शेर बन सकते हो भालू चीता उल्लू ना कुछ भी बन सकते हो तो उन परिस्थितियों में क्या यह मौका मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि उस वक्त आप ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित नहीं कर सकते ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करने का मौका तभी है जब आप मानव शरीर में इसी में विवेक है इसी में संभावनाएं छिपी है, हैं जहां आप अपनी उस ज्ञान की अग्नि को प्रज्ज्वलित करें और अपने समस्त पूर्व जन्मों के वर्तमान जन्मों के कर्मों को नष्ट करें और मजेदार बात यह है कि न केवल पूर्व और वर्तमान जन्मों के कर्म लेकिन इस जन्म के बचे हुए समय के भी कर्मों को नष्ट पहले ही कर देता जैसे ही आपके ज्ञान की अग्नि में आप पुराने कर्मों को नष्ट करते हो संचित कर्मों को नष्ट करते हो वैसे ही आगामी कर्मों को भी नष्ट कर देता यह इस बात का प्रमाण है उपनिषदों में कि आप कर्म कैसे होते हैं एक तो प्रारब्ध कर्म जिनके वजह से ये शरीर मिला है इस शरीर में कुछ अच्छाइयां हैं, हैं तो कुछ बुराइयां हमारे जीवन में कुछ हमारे प्रिय चीजें हैं तो अप्रिय चीजें कुछ सुख मिलता है तो कुछ दुख मिलता है कुछ बीमारियां मिलती है तो कुछ आनंद भी मिलता है तो वो सब कुछ है हमारा मिला जल स्वरूप है उन कर्मों का फल है जो हम करके आए हैं और जिनके लिए हमको ये शरीर मिला है उसका नाम है प्रारब्ध कर्म तो हमारे जन्म के समय तय हो जाता है कि वो इन इन कर्मों को लेकर यह शरीर मिला है पर एक ही शरीर में समस्त कर्मों को भोगना संभव नहीं कुछ है कुछ कर्म ऐसे हैं जो आप छिपकली बनोगे जब भी भोग सकते हो कुछ कर्म ऐसे हैं जो शेर बनोगे जब भी भोग सकते हो कुछ ऐसे जो सर्प बनोगे जब भी भोग सकते हो कुछ कर्म ऐसे हो सकते हैं जो आप पेड़ बनोगे जब भोग सकते हो तो आपके कई जन्म अभी हो सकता है बाकी तो उन कर्मों को जो प्रारब्ध कर्म नहीं है लेकिन तुम कर चुके हो और अगले जन्मों में भोगना पड़ेगा उनका नाम है संचित कर्म वो संचित कर्म जो अभी तक आप संचित कर चुके हो और वर्तमान जन्म में नहीं भोगोगे उनको भोगने के लिए भी और जन्म लेना पड़ेगा उनका नाम है संचित कर्म और वो जन्म वो कर्म जो आप ज्ञान प्राप्ति के बाद करते हो उनका नाम है आगामी कर्म तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद या हृदय में आपको इस भावना के प्रबल हो जाने के बाद कि ये शरीर मैं हूं और शरीर से संबंध मेरे लोग हैं वो मैं नहीं हूं बल्कि मैं उन सबका वाहक हूं उस स्थिति में होने वाले कर्म या उसके बाद होने वाले बचे हुए जीवन में क्योंकि जीवन हो सकता आप 40 की उम्र में आपको समझ में आ जाए बात और उम्र 70 की हो आपकी 80 की हो आपकी तो उस उम्र तक फिर आपसे कुछ ना कुछ कर्म होता चला जाएगा लेकिन उन कर्मों का आपने पहले ही नष्ट कर दिया उस बोध के बाद में होने वाले कर्म आपको फल नहीं देंगे क्यों नहीं देंगे उसका भी आगे आपको भी बता दें अति गुड़ हृदय गंज प्रौड़ परमार्थ रत्न संचयत अहमे वेति महेश्वर भावे का दुर्गति कश्य जिसके हृदय के अंतरतम में चेतना में हृदय का अंतरतम क्या होता है चेतना और हमारे गुरुदेव ने उसका एक दूसरा नाम वो पता नहीं कहां से बोलते हैं, वो बोलते हैं महाले में मतलब मेरे अंतर के भी अंतर के भी अंतर में मेरे शरीर के अंदर मेरा मन है और मन के अंदर मेरा और एक अंतर्मन है और उस अंतर मन के भी अंतर में उसको बोलते महाले में है ना तो मेरे महाले में है ना मेरे अंतरता मैंने कोर में मेरे सेंटर में मेरे अस्तित्व के केंद्र में जब मैंने परमार्थ रूपी रत्न का संचय कर रखा है परमार्थ रूपी रत्न का संचय अभी तक अपनी बात से समझ में आएगा होगा कि जब हम कर्मों के बजाय परमार्थ को संचय करेंगे जब हम उस परिधि की वस्तुओं को मांगने के बजाय केंद्र की, की वस्तु मांगेंगे तो हम बोलेंगे कि वो परमार्थ रत्न का रत्न का खजाना हमने संचय कर लिया है तो अहमे वेती महेश्वर भावे जो उसके अहम में महेश्वर का भाव है का दुर्गति कर क्या उसकी कभी दुर्गति हो सकती है प्रश्न वाचक बात है यानी उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती क्योंकि उसकी दुर्गति होने के लिए उसके कर्म होना चाहिए जो उसको दुर्गति करें लेकिन जब उसके कर्म ही नहीं है तो उसकी दुर्गति कैसे होगी मोक्ष से नेव किंचित धामास्ति न चापि गमनम अन्यत्र ये बहुत अच्छी बात मोक्ष से नेव किंचित धामास्ती न चापि गमनम गमनमत्र अज्ञान ग्रंथि विधा स्वशक्ति भी व्यक्तता मोक्षा मोक्ष क्या है कई लोग ऐसा बताते हैं कि मोक्ष हो जाएगा तो आप शिवजी के पास पहुंच जाओगे वहां से बैठ जाओगे वहां पर आप जो चाहोगे खाने पीने को मिलेगा सोने को मिलेगा ऐशारा में कोई दुख नहीं है है ना? मोक्ष की कई लोगों की ये धारणा है कहीं लोग लो, गोलोक पहुंच जाओगे वहां पर आप परम परमेश्वर के चरणों में बैठोगे वहां खूब आनंद और सुख है लेकिन ये इनका कहना है कि मोक्ष से नेव किंचित धामास्ती है कोई धाम नहीं है मोक्ष नेव किंचित धामास्ती धाम नहीं है न चापी गमनम अन्यत्र न कहीं तुमको जाना है कि वहां जाओगे जब मोक्ष मिलेगा इतने करोड़ों मील दूर पे बैठा है मोक्ष ऐसा कोई धाम भी नहीं है अज्ञान ग्रंथि विदा अज्ञान की ग्रंथि जैसे ही खुली स्वशक्त अभिव्यक्ता मोक्ष और तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जैसे ही पहचानते हो उसी का नाम मोक्ष वही मोक्ष है आपकी अब आप सोच लो इसको इस तरीके से वो घटाकाश वाली बात एक मटके के अंतर में एक आकाश उस आकाश को मोक्ष मिलना है तो क्या उस आकाश को वहां जाना पड़ेगा तब मोक्ष मिलेगा उस आकाश को कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना कोई दस बीस करोड़ मील दूर जाना है और ना कहीं उसको कोई धाम में जाना है बल्कि जैसे ही उसका वो अज्ञान ग्रंथी खुली तो उसका मोक्ष अज्ञान ग्रंथी खुलते ही मोक्ष जैसे ही उसका देह अभिमान गला अपने आप को चेतन स्वरूप में जाना उसके बाद में समस्त ब्रह्मांड उसका अपना ही स्वरूप है फिर उसको मोक्ष मोक्ष तुम फिर कहोगे कि फिर वो रहता कैसा है वो दिखता कैसा है अनुभव कैसे करता है फिर वही बात कि अगर शरीर गलेगा भी तो मोक्ष नहीं है वो शरीर रहेगा तो भी बंधन नहीं है शरीर तो बंधन है लेकिन कब तक मृत्यु तक उसके बाद तो बंधन नहीं है शरी, लेकिन शरीर का रहना बंधन का कारण नहीं है और शरीर का गलना मोक्ष का कारण नहीं है दोनों बातें हमको उल्टी लगते हैं भाई शरीर छोटा छूटेगा जब तो मोक्ष होगा नहीं आपके देह अभिमान गलेगा जब मोक्ष होगा वरना फिर नया शरीर मिल जाएगा वो पुर्याष्टक आपको अपनी वासनाओं का अनुकूल किसी दूसरे शरीर में ले जाकर बिठा देगा चीता बना जाएगा शेर बना देगा उल्लू बना देगा कुछ बना देगा या और नया जन्म ले लोको फिर आदमी बन जाओगे लेकिन फिर भी मोक्ष कब होगा जब आपके अज्ञान की ग्रंथि खुलेगी देह देहाभिमान गलेगा तब आपका मोक्ष होगा क्यों तो उस वक्त समस्त कलमश बीज हमारे सारे कर्मों के बीज है वो गल जाएंगे नष्ट हो जाएंगे तो गले हुए बीज जले हुए बीज अगर बोए भी जाएं, तो क्या उगते नहीं उगते तो वही स्थिति है कि ज्ञान की अग्नि में दग्ध किए हुए बीज फिर से नहीं उगेंगे इसलिए जब आपका प्रारब्ध कर्म के लिए इतना सा जो सैंपल चाहिए आपके संचित कर्मों में से छोटा सा सैंपल लेके प्रारब्ध कर्म बनता है जिससे आपको जन्म मिलता है लेकिन सैंपल लेने के लिए कोई कर्म ही नहीं है तो फिर आपके जन्म होगा कैसे इसलिए आप नेकेट बीच की तरह हो जाओगे जिसके अंदर अब प्रजनन की क्षमता समाप्त होगी उस परिस्थिति में आप कैसे दिखोगे आप अपनी ही किरणों से चमकोगे अभी आगे आए इसमें आप अपनी ही किरणों से चमकोगे अनंत अनंत विस्तार ही आपकी मोक्ष वही मोक्ष है तो वही मटकी का मटकी के खुलते हैं जो वो उस स्पेस को कहीं पर जाना थोड़ी पड़ता मोक्ष के लिए वही वहीं मोक्ष हो जाता है और वो मटकी के फूटने के पहले भी मोक्ष हो जाता है वो जान ले कि बस ये मटकी तो फूटेगी और मेरा मोक्ष ये मटकी मेरे मेरी अपनी नहीं है और ये जो मेरी सीमितता है वो नकली है मेरी असीमता ही असली है मेरी सीमितता नकली है जब उसको समझ में आ जाएगा कि मेरी सीमितता नकली है लेकिन मेरी असीमता ही मेरा वास्तविक परिचित है तो मैं जब जैसे ही अपने वास्तविक परिचय को जानूंगा तो उससे मेरा तादाद में तो हो जाएगा और उस परिस्थिति में मटकी तो फूटेगी अभी नहीं सौ साल बाद फूटेगी कहां जाएगी लेकिन मेरा मोक्ष तो आज से है तो तो यह तो सब भावना सबसे प्रबलतम है और उसी से समझ में आती है कि मटकी के अंदर का अंतरिक्ष आप हो है ना अब इस मटकी को आप जब तक मानोगे अपनी तो आप घटाकाश बने रहोगे छोटे से दिनहीन गरीब छोटे सी मटकी के अंदर आप चुपर हो लेकिन आप अपना वास्तविक परिचय अगर जान लेते हो कि मैं महाकाश हूं तो उस समय आप मुक्त हो मटकी आज फूटे जाए हाँ। दस बरस बाद फूटे उससे क्या लेना ले आपकी मुक्ति तो आज ही होगी भिन्न ज्ञान ग्रंथि ग्रंथिर गत संदेह पराकृत भ्रांति है प्रक्षिण पुण्य पापो विग्रह योग प्योसो मुक्त जिसकी अज्ञान की ग्रंथि खुल चुकी है संदेह समाप्त तो हो गया है भ्रांति भी उसकी जिसकी मिट गई है है ना हमको संदेह है भ्रांति है कई बार कई भ्रांतियां हैं कि ईश्वर है वहां पर बैठा है लोक के अंदर बैठा है ऐसे ऐसे उसके ऊपर आसपास चवड़ डूल रहे हैं तो ये सब हमारी भ्रांतियां हैं और जब तक हमारी इन भ्रांतियों का नाश नहीं हो जाता और तब तक हम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते इसलिए कहते हैं कि नयामात्मा बलिहीन लग रहते जिसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि इन सब चीजों के पार आ जाए इन आरंभिक चीजों के बाहर आ जाए तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता प्रक्षिण पुण्य पाप जिसके पाप और पुण्य के की भावना में क्षण हो गई उसको छोड़ दिए विग्रह योग्य अप्यस मुक्त वह शरीर के साथ संबंध रहने के बावजूद भी मुक्त है विग्रह योगे अप्यों से मुक्त वो फिर भी मुक्त है वह अभी शरीर के अंदर ही है लेकिन फिर भी मुक्त है क्योंकि उसके पुण्य पाप के भाग क्षीण हो गए अब देखो अग्नि अग्नि अभिदग्धम बीजम यथा प्ररोहा समर्थतामेति में ज्ञानाग्नि एवं कर्म जन्म प्रदम भवती वही बात बताई कि अग्नि अभिदग्धम बीजम आग में भुना हुआ बीज अभिदग्ध करना है, भुनना। है ना भूनना जैसे अपन किसी चीज को भूनते हैं ना कढ़ाई में उसको संस्कृत में बोलते हैं अभिधग्धम है ना, ना तो अग्नि अभिधग्धम बीजम जब बीज को आप भून दो कढ़ाई में अग्नि में ज्ञान की अग्नि में भून दो यथा प्रौराहा समर्थता में थी वो अंकुरण की क्षमता खो देते हैं जैसे ही तुमने उनको भीगा तो अंकुरण की क्षमता खो देते हैं ज्ञान दग्धम एवं कर्मा अब वो जो कर्म को आपने ज्ञान की अग्नि में भून दिया न जन्म प्रदम भगवती फिर उसके बाद में जन्म देने की क्षमता उनके समाप्त हो जाती है। वो सारे बीज जो कर्म के थे वो कर्म फल के बिगर बीज हो, जन्म होता ही नहीं जन्म होता ही है आपको दुख या सुख देने के लिए दुख अधिक सुख थोड़ा सा और उसी के लिए जन्म होता है लेकिन आप उसको कढ़ाई में भूंदिया आपने उन बीजों को तो फिर उसका जन्म कैसे होगा आपके घर में मान लो एक किलो भर बीज और सारे सारे भूंदिए अब खेत में बोलने जाओ जाओ कुछ भी नहीं हो तो इस तरह से ज्ञान की अग्नि में उदग्ध किए हुए बीज पुनर्जन्म का कारण नहीं होते परिमित बुद्धित्व नहीं सीमित बुद्धि से यानी शरीर के अहंता के साथ में अपने आपको एक सीमित इंसान मानते हुए परिमित बुद्धित्व नहीं कर्मोचित भाव विदेह भावना संकुचिता चितिरेत देह देहधन से तथा भवती जब हम अपनी देह भावना से संकुचित भावना से कर्म करते हैं तो वह हमारे लिए कर्मफल देने वाली हो जाती है लेकिन हम इस संकुचित भावना को जैसे ही छोड़ देते हैं तो देहपात के साथ हमारा मोक्ष हो जाता है जीते जी तो मोक्ष हो ही गया लेकिन देह पावाद के बाद में वो एग्जीक्यूट हो, हो जाता है वास्तव में एकता में परिणत हो जाता है है ना? अब उसके बाद में हम सीधे सीधे उस महानों में ही गिरेंगे जिसका नाम शिव है मेरे ख्याल में आज इतने पड़े समय हो रहा है साढ़े दस